पातंजल योग प्रदी समाधिपाद योग के भेद साधनों के भेद से योग को पहला राजयोग अर्थात ध्यान योग दूसरा ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग तीसरा कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म अनासक्ति योग चौथा भक्ति योग और पांचवा हठ योग आदि श्रेणियों में विभक्त किया गया है पहला इस दर्शन का मुख्य विषय राजयोग अर्थात ध्यान योग है पर उपर्युक्त सब प्रकार के योग इसके अंतर्गत हैं दूसरा ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग सारे ज्ञेय तत्व का ज्ञान इस योग दर्शन में अति उत्तमता से कराया गया है सिद्धांत रूप में इसकी संख्या सांख्य योग से अभिन्नता है तीसरा कर्म योग अर्थात अनाशक्ति निष्काम कर्म योग क्लेश कर्म विपाका शैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर उपासना में उपासक अपने अंदर उपास्य के गुण धारण करता है इसलिए इससे निष्काम कर्म अनासक्ति योग की शिक्षा मिलती है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नस्विध त्रिविधम इतरेशम यह भी निष्काम कर्म की शिक्षा परक है चौथा भक्ति योग श्रद्धा वीरय स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेशम यह श्रद्धा भक्ति का मुख्यांग है इसलिए सूत्र से तथा ईश्वर परिधाना से भक्ति की शिक्षा योग दर्शन के अंतर्गत है इसी प्रकार तदर भावनम स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः से जप और मंत्र योग भी इसमें सम्मिलित है यथा भी मतध्यानाद्वा यह योग दर्शन की व्यापकता का सूचक है पांचवा हठयोग का संबंध शरीर और प्राण से है जो योग के आठ यंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि से आसन और प्राणायाम के अंदर आ जाते हैं हठयोग राजयोग का साधन मात्र ही है जैसा कि हठयोग योग प्रदीपिका के श्लोक दो से विदित है केवलम राजयोगा हठ विद्योपदिश्यतें केवल राजयोग के लिए हठ की विद्या का उपदेश किया जाता है राजयोगम बिना पृथ्वी राजयोगम बिना निशा राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रा भी न शोभते हठ योग राजयोग के बिना पृथ्वी आसन नहीं शोभित होती है राजयोग के बिना निशा कुंभ प्राणायाम नहीं शोभित होती है और राजयोग के बिना विचित्र मुद्रा शोभित नहीं होती है ह का अर्थ सूर्य पिंगला नाली, ऊ का अर्थ चंद्रमा इला नाड़ी है इनके योग को हठ योग कहते हैं यथा हकार कृति सूर्यस्कारस्ंद्र उच्यते सूर्याचंद्र मसूर्योगाद हठ योगों निगद्यते सिद्ध सिद्धांत पद्धति सूर्य पिंगला नाली अथवा प्राण वायु को हकार और चंद्र इला नाड़ी अथवा अपावायु को ठकार कहते हैं इन सूर्य और चंद्र अर्थात पिंगला और इला नालियों में बहने वाले प्राण प्रवाहों अथवा प्राण और अपाणवायुओं के मिलने को हठ योग कहते हैं छठवा लय योग और कुंडलनी योग तो राजयोग ही है तो सूत्र 36 के अंतर्गत है सातवां पाश्चात्य देशों में दृष्टिबंध अंतर्वेश सम्मोहन और वशीकरण जो मनोयोग के नाम से पुकारे जाते हैं वे भी प्रत्याहार और धारणा के अंतर्गत हैं ये सब भारतवर्ष में प्राचीन समय से चले आ रहे हैं आठवां, यम और नियम न केवल व्यक्तिगत रूप से विशेषतया योगियों के लिए बल्कि सामान्य रूप से सब वर्णों आश्रमों मत मतांतरों जातियों देशों और समस्त मनुष्य समाज के लिए माननीय मुख्य कर्तव्य तथा तो परम धर्म है इस प्रकार इस पातंजल दर्शन में सब प्रकार के योगों का समावेश हो गया है संगति योग किसको कहते हैं